लेक्शन डायलॉग लेक्सोन नोनो नोन आगोस्ट इन हाउसोल आप क्या सोच रहे हैं साहिल मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ू या नहीं क्या आप अपने काम से खुश नहीं हैं खुश तो हूं लेकिन तनख्वाह बहुत कम है तो आप अपने मालिक से कहिए कि वे आपकी तनख्वाह बढ़ाएं मुश्किल है अगर आप चाहें तो मैं एक कॉल सेंटर में काम कर सकती हूँ मेरी अंग्रेजी अच्छी है और नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो मैं क्या करूँ मोहिनी दूसरी कंपनिया भी तो ज्यादा तनखा नहीं देती बेहतर है कि मैं अपना कारोबार शुरू करूँ और खुद अपना मालिक बनू आप इसके बारे में आराम से सोचिए जल्दबाजी ना कीजिए अब्बा जान ऐसी भी जरूर सलाह लीजिए मैं भगवान ऐसी प्रार्थना करती हूँ की आप जिंदगी में बहुत तरक्की करे और हम दोनों हमेशा खुश रहे अच्छा काम की बातें अभी छोड़िए चलिए आज पिक्चर देखने चले मेरा आज पिक्चर देखने का मन नहीं है तो एक नॉर्थ प्लेस घूमने चलें। उसके बाद मोती महल में तंदूरी चिकन खाएं। आज नहीं फिर कभी साहिल चलिए ना। ठीक है ठीक है रामू को बोलो कि वो ऑटो बुलाए